नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे है और संडे में इस बज गए हैं एक एक बजते ही सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम शुरू हो जाता है आप सभी बड़े इंतज़ार करते हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुनने के लिए और एक बजते ही सलामी ज़िंदगी रेडियो मधुबन पर आप सुनते हैं जहाँ पर हम सीनियर सिटीजन के हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं उनके जीवन के कुछ खास अनुभव हम सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है जब किसी अनुभवी व्यक्ति से कुछ खास बातें हम जब सुनते हैं और कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी तो इस तरह अनुभवी व्यक्तियों के पास जब हम कुछ बातें उनकी सुनते हैं या अपनी बात कहते हैं तो सटीक रूप से हमें जवाब मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही शॉर्टकट मेथड में हम जो है उन चीज़ों को समझ पाते हैं और अपने जीवन में एक बहुत ही सरल सुगम रास्ता को अपनाने में हमें बहुत ही सहजता होती है तो आइए ऐसे ही खूबसूरत जीवन के अनुभव हम सुनेंगे आज हमारे साथ हैं सीनियर सिटीजन अब सिक्सटी उनका रनिंग है सुखदेव रतन जी सुखदेव रतन जी 64 में भी हेल्दी वेल्दी well और हैप्पी रहते हैं तो उनके रहस्य को हम जानेंगे कि क्या राज है साठ साल के बाद भी आप हेल्दी वेल्दी well कैसे हैं वो सारी बातें हम सुनेंगे और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और पोस्टल डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं तो बहुत सारे अनुभव उनके पास हैं तो हम उनसे सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से सुखदेव रतन जी का बहुत बहुत स्वागत सुखदेव जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए अपना परिचय ज़रा सुनाइए मेरा नाम सुखदेव रतन है जी मैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और पोस्टल डिपार्टमेंट में एज ए पोस्टल असिस्टेंट सब पोस्टमास्टर पोस्टमास्टर की हैसियत से रिटायर हुआ हूँ इन सब पब्लिक डीलिंग जो है हमारा मेन काम होता था जी जी जी तो लगभग 40 साल जो है पोस्टल डिपार्टमेंट में सेवाएं करने का मौका हमें मिला अब रिटायर्ड जीवन है अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि 60 साल पहले 60 या 50-55 साल पहले जो पोस्टल डिपार्टमेंट का ढांचा था जो रूप था वो कैसे था और अब जो बदलाव हम देखते हैं आ, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो भी डिपार्टमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही है कंप्यूटराइज हो गया है डिजिटल हो गया है तो बहुत समय पहले हम लोग कंप्यूटराइज ऑफिसर्स हो गया है या हमारा काम कंप्यूटराइज हो गया ऐसे बोलते थे आजकल हम लोग डिजिटलाइज कहते हैं तो इस तरह से आपके समय पर जब आप पहले जॉइंट हुए पोस्टल डिपार्टमेंट में चालीस साल आपने काम किया तो चालीस साल के बीच में शुरुआत में आपका पोस्टल का जो कार्य है वो किस तरह से होता था कैसे होता था हाँ उसमें तो सारा पब्लिक का जो संदेश लाने ले जाने का काम था सारा थ्रू डाक ही होता था थ्रू पोस्ट ही होता था और पोस्टल डिपार्टमेंट का पूरा जोर जो होता था मेल के ऊपर होता था और उसमें कहते थे कि रेल मेल और जेल कभी बंद नहीं होती तो मेल जो है चौबीस घंटे सातवें दिन सातों दिन जो है चला करती थी और सब लोग जो है पोस्टल डिपार्टमेंट से हर कोई जो अपने पत्रकार का रजिस्ट्री का और दूसरी डाक्स का जो पूरे इंतजार में रहते थे हुँ, हुँ, जब भी पोस्टमैन जाता था तो सब लोग देखते थे पोस्टमैन आया या ना आया आज क्या डाक आई आज क्या डाक में आया और ना आते पोस्ट में ना पहुंचता तो लोग जो है पोस्ट ऑफिस भी पहुंच जाते थे हु, हु, और आज इससे उल्टा है आज पोस्ट ऑफिस तो है पोस्ट ऑफिस में पोस्ट नहीं है डाक नहीं है अच्छा <laughs> अब व्यक्तिगत जो लेटर होते हैं पर्सनल लेटर वो कोई नहीं है अब सेकंड क्लास मेल जिसको हम कहते हैं एक तो फर्स्ट क्लास मेल एक होती है सेकंड क्लास मेल फर्स्ट क्लास मेल में तो आते हैं इन लेटर या एनवेल्प और जो सेकेंड क्लास मेल होती है उसमें आते रजिस्टर्ड पैकेट बुक पैकेट या न्यूज वगैरह तो ये सेकंड क्लास मेल है फर्स्ट क्लास मेल जो है समाप्त हो गई है उसका सारा स्थान जो है पहले टेलीफोन ने ले लिया और अब आजकल जो है डिजिटल मोबाइल ने ले लिया, ने लिया। अच्छा, अच्छा, हाँ, <laughs> अब अब समस्या ये हो गई है डिपार्टमेंट को सरवाइव करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने पड़ रहे हैं इस डिपार्टमेंट को कैसे सरवाइव किया जाए और उस समय में ऐसा होता था कि पोस्टल डिपार्टमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होती थी और फ़ोन सबसे पहले आया तो पोस्ट ऑफिस में आता था बड़े बड़े लोग भी फ़ोन करने के लिए पोस्ट ऑफिस में उनको आना पड़ता था टेलीग्राम हुआ करते थे पोस्ट हुआ करते थे आजकल ये सब चीजें जब भूतकाल की बातें हो गई <laughs> <laughs> बात है मुझे भी याद है जैसे कि आप बता रहे थे टेलीग्राम जो है और ये मेरे से जाते थे वो टाइप लेटर सिग्नल जाता उसमें था और उससे जो है सिग्नल को डी कोड करतेड करोड करके जो है फिर वो मैसेज लिखा जाता था कई बार उसमें मैसेज भेजने में या रिसीव करने में अर्थ का अनर्थ भी हो जाता था बहुत बहुत क्योंकि तो मैं एक बार गांव गया था तो गांव से पिताजी के पिताजी शहर में रहते थे ड्यूटी करते थे तो हमें यह मैसेज मिला कि आपका तार आया हुआ है तो हम वहाँ के नज़दीक में जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है तालुका प्लेस वहाँ पर गए पोस्ट ऑफिस में और वहाँ से एक हमको कागज पकड़ा दिया और वो समझ में भी नहीं आ रहा था किसी और ने बताया कि ये है तो आपको अर्जेंट बुलाया है तो आप अर्जेंट निकाल जाइए और लोग सोचते थे भी किसी का तार आया तो सोचते थे तार अच्छा नहीं है सीधा समझ उस... जाते तार माना वो कोई आ, ऐसे बुरा समाचार ले, बुरा कर कर आया, है। ले आया है ये ऐसा उसमें गिना जाता था तो तार का आना जो है वो बुरी नजर से देखा जाता था। फिर बाद में आस्ते आस्ते लोग है, हो और आस्ते आस्ते अब तार का नामो निशान खत्म हो गया नहीं। नहीं। अब वो बात ही नहीं टेली रही टेलीग्राम या आ, आ, तार कोई शब्द अभी करते काफी समय होगा हाँ जी पिछले पांच मेरे ख्याल से कोई आठ दस साल के बाद जो है ये टेलीग्राम का करता था। जी आप जी। और पोस्ट रहा, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था तो अपने टीचर्स का बहुत रिगार्ड करता था और जो भी टीचर लोग जो है हमें आदेश देते थे उसको जैसे भगवान का आदेश होता है उस उस तरीके से मानते थे थे और उस जो जो जो वो चलते थे, नहीं, नहीं। तो पढ़ाई में भी भी ऐसा ही था कि जो भी टीचर है होमवर्क देते थे हम उसको पूरा ईमानदारी से करते थे और उसमें हम ये नहीं जानते थे कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं हम ये जानते थे टीचर ने आज्ञा की है वो कहना मानना है और ऐसा ही करते करते जो हमने अच्छे नंबरों के साथ अच्छे मार्क्स के साथ जो है अपने मिडिल स्टैंडर्ड एग्ज़ाम पास किया मैट्रिक पास किया और मैं उसके साथ क्या कहते हैं स्कॉलरशिप होल्डर रहा अच्छा अपने स्कूल लाइफ में जो है मैं स्कॉलरशिप होल्डर रहा सिक्स से लेकर के प्लस टू तक अच्छा और उसका बेसिक कारण मेरे से पूछते थे, थे जब एग्जाम रिजल्ट आउट होता था जैसे मैट्रिक का हुआ या मिडिल का हुआ फिर पूछते थे आपने जो इतने ज्यादा मार्क्स लिए इसका रहस्य क्या है नहीं। नहीं। तो वो अनुभव बताओ अब हम बच्चे थे ये जानते नहीं थे हम तो यही जानते थे कि मास्टर दिया हमने हमने कर दिया उन्होंने कहा लिखो हमने लिख दिया, बताएं बताने के बाद याद नहीं रहता हाँ जी हम भी बताए फिर वो कहते थे कि आप जो है ये लड़का जब इंट्रोड्यूस करते थे कहते हैं स्कॉलरशिप होल्डर है अब उसमें हमें इतनी इंग्लिश की नॉलेज नहीं होती थी भी स्कॉलरशिप तो होता है होल्डर क्या होता है हाँ, हाँ, आ, इसका क्या उद्देश्य है जी, जी, के हाँ, कर रहे हाँ, ना हाँ, अब हम हैरान होते थे जी जी अच्छा जब काम कर दिया होमवर्क कर दिया मास्टर ने शाबासी दे दी तो हम खुश हो गए हाँ, और आजकल देखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है हाँ, अच्छा फिर उस एक बात और भी हुई जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया तो उस जो है मैट्रिक के एग्जाम किसी को पास करता था पूरे एरिए में न्यूज फैल जाती थी कि उन उन उन उन बच्चों ने, उन -उन लोगों के बच्चों ने ने लोगों के मैट्रिक मैट्रिक कर ली तो जी, मैट्रिक जी, करना एक बड़ी बात मानी जाती हाँ, थी हाँ, हाँ। और मैट्रिक भी फर्स्ट डिवीजन में करें तो उस समय जो मैंने मैट्रिक की थी तो मैं अपने स्कूल में या अपने एरिए में काफी यानी फर्स्ट नंबर में की थी मेरे अबाउट सेवेंटी मार्क्स थे उस के हिसाब से जबकि पिछले मेरे से जो हमारा लास्ट पिछला बैच था उसमें जो लड़का फर्स्ट आया था वो विदाउट फर्स्ट डिविजन था अच्छा, अच्छा अच्छा और आज क्या होता है 99 परसेंट मार्क्स आते हैं हमारे समय जब फर्स्ट डिविजन आ जाती थी तो समझो बड़ा बहुत बहुत बहुत बड़ा काम बड़ी अचीवमेंट है बहुत अचीवेंट है है <laughs> तो ये अंतर अब जो ज़्यादा गया है। अच्छा एक और बात मैं पूछना जिस समय आप पढ़ाई करते थे उस समय आपका गांव का वातावरण माता पिता क्या करते थे थोड़ा माता थे? पिता मेरी खेती बाड़ी करते थे मेरे से बड़े दो भाई थे घर का काम वो संभाल लेते थे सारे एक सर्विस करता था घर का काम संभालता था मैं जो है मुझे सिर्फ पढ़ने का ही काम था और अच्छा उनके था। काम में छोटी मोटी हेल्प कर देना बाकी मेरे ऊपर कोई ज़्यादा लाइबिलिटी या जिम्मेवारी नहीं थी हाँ जी उस समय का माहौल हाँ माहौल ऐसा था लोगों ने हाँ हमारे समय में, में बच्चे सवेरे स्कूल जाते थे जैसे सात बजे चले गए शाम को उन्हें पाँच बजे आना चार बजे छुट्टी होती थी पाँच साढ़े घंटा पौना घंटे का सफ़र करके बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकता था इतनी दूरी पर थी हाँ थी इतनी दूरी पर स्कूल हुआ करते थे और सारे एरिया के लड़के उसी स्कूलों में पढ़ा करते थे प्राइवेट स्कूल का नाम नहीं होता था नहीं। तो हर क्लास में तीन तीन सेक्शन हुआ करते थे अच्छा और जब बच्चों को स्कूल लगता था या स्कूल से छुट्टी होती थी तो बच्चों की लाइने लगती थी रास्तों में बच्चे बच्चे नजर आते थे आते हुए भी और जाते हुए भी और कंधे पर बैग लटकाए हुए थे और उसमें बड़ी बात ये थी कि सवेरे भोजन करके जाते थे और शाम को आकर के ही भोजन खाते थे साथ नहीं ले जाते थे कोई अच्छा अच्छा और हमें कोई तो पता नहीं कि हम कैसे उसमें समय निकालते थे अब जबकि तीन तीन समय भोजन करते हैं उस समय सवेर सवेरे और शाम दो बार दो बार कर और <laughs> फिर भी ठीक थे ये उस समय की बड़ी अचीवमेंट है अब लोग जो है पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं स्कूलों की बसें आती हैं घर घर तक तो बसों में बच्चे जो है जाते हैं और एक दूसरे स्कूल भी अनेक है अच्छा स्ट्रक्चर फीस स्ट्रक्चर जो भी अब बहुत है बहुत महंगा है गरीब लोगों के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं उस समय जो है बच्चे जो है दो दो पैसे हम चंदा देते थे उससे जो है वो हमारी ये फीस कोई नहीं थी वो भी चंदा दो पैसे बस अब इतना ड्रास्ट अंतर आ गया है सही बात अच्छा वो गांव के बारे में बताएं जहाँ पर आप पढ़ाई करते थे अपने गांव के बारे में गांव हमारे पचास सौ सौ घर के छोटे छोटे गांव हुआ करते थे जगह पे पहाड़ी इलाका है और मैं बिलासपुर से बिलोंग करता हूँ तो बिलासपुर लोर हिमाचल में आता है अच्छा तो गांव जो तो ठीक थे प्लेन एरिया भी था पहाड़ी भी थी अच्छा इलाके थे फसल भी अच्छी हुआ करती थी खेती बाड़ी जो मक्की और गेहूं की फसलें या धान ये तीन फसलें जो है मेजर हुआ करती थी नहीं, नहीं। और लोगों को आपस में उठना बैठना भाईचारा हर एक चीज़ ठीक थी ऐसा नहीं। कुछ नहीं है सड़कें उसमें कम हुआ करती थी निकल रही थी पानी बिजली आ रही थी गाँवों में पानी की स्कीमें उसमें नहीं होती थी पानी फिर कैसे मिलता है पानी फिर हम बौड़ियों से लाते थे अच्छा अच्छा हर गांव में बौड़ी होती थी एक एक दो तो वहां से पानी जो है घड़ों में भर करके लाते थे अच्छा, मट हाँ मटकों में भर करके <laughs> लाते थे ये सब का काम होता था सवेरे भी और शाम भी सारा दिन जो है पानी लाते रहते। चलता रहता था, था।, चल, चलता <laughs> रहता था। <laughs> और बिजली के बिना जो लैंप हुआ करते थे मिट्टी के तेल मिट्टी के, के तेल उनको के। यूज करते थे फिर जिस जिस गांव में बिजली आ जाती थी तो उसको समझते थे इसकी डेवलपमेंट हो गई रोड तो थे नहीं उसमें रोड मेन मेन जो आज नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे बने वो निकल रहे थे अच्छा अच्छा क्योंकि ये आजादी के थोड़े इसमें साठ पैंसठ उन्नीस सौ साठ पैंसठ या सत्तर के बीच की बात है आ, तो उसमें माहौल ऐसा था जबकि आज बिल्कुल उल्टा हो गया अच्छा हिमाचल में जब भी बात करते हैं तो वहाँ एप्पल वगैरह का जो हाँ हिमाचल ही जो है हाँ, हाँ। अब ये लोगों के अंदर जो है हिमाचल को सोचते हैं भी वहाँ एप्पल और पोटैटो हाँ, बहुत ज्यादा होता है जबकि है ऐसा है की हिमाचल जो अपर हिमाचल है जहाँ बर्फ गिरती है बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यानी ऊपर वाला हिमालय का वाला पोर्शन जो है वो उसमें जो लोअर हिमाचल है उसमें ऐसा नहीं है अच्छा उसमें जो ये नॉर्मल ट्रेडिशनल मक्की हाँ, और धान की खेती होती है हाँ, हाँ। और बीच में जंगल हैं यानी उसको शिवालिक एरिया कहते हैं अच्छा हां तो वहां ऐसी नहीं है कोई बात नहीं वो एपल वाला पोर्सन जो है शिमला और शिमला से अब का है अच्छा अच्छा तो वहाँ कैसे होता है खेती एप्पल वगैरह? हाँ वहां जो हाँ उनके जो एप्पल के पेड़ होते हैं हाँ, और खेती नहीं होती है हाँ, मतलब बाग लगाते हैं बाग लगाते हैं हाँ, और उसी के जो एप्पल की साल की एक फसल होती है उसी फसल को बेच करके वो लोग जो है गुजारा करते अच्छा, हैं अच्छा एक ही बार आती है फसल, हाँ साल में एक ही बार जो है साल भर बेचते हैं फिर वो वहां से कलेक्ट करके सेब मार्केट में बेच देते हैं कोल्ड स्टोरेज में बंद हो जाते हैं वहां से थ्रू आउट दर जो मिडल मैन होते हैं वो बेचते रहते हैं और पैसा कमाते रहते हैं अच्छा उनको तो उसी करना पड़ता है अच्छा और सरकार अगर ना हो तो सरकार उनसे, उनसे कर लेती है अच्छा अच्छा सरकार जो अप्रैल की जितनी भी फसल हो एक समय जो है अच्छा, जुलाई अगस्त में अच्छा, या सितंबर तक जो है वो क्लियर करते हैं अच्छा, उसके अच्छा, बाद जो है फिर सर्दियों में दिसंबर जनवरी फरवरी में वहाँ स्नो हो जाता है और रास्ते बंद हो जाते हैं और उनका काम भी ऑलमोस्ट वहाँ बंद हो जाता है वो फिर अपर हिमाचल कहते है उस पर, हाँ, चा, चा, चा, चा। हैं उसको हिमाचल अच्छा अच्छा अच्छा और जब कि हम लोअर हिमाचल में आते हैं उसमें ऐसा नहीं है हाँ, हाँ, हाँ, ये दो टाइप के हिमाचल है यह भी मुझे मालूम पड़ा अब तक तो मैं समझ हिमाचल एक ही है एक तो ऊपर वाला हिमालय हाँ, फिर बीच वाला हिमालय एक बहिया हिमालय अच्छा ऐसा तीन है हाँ, हिमालय जो है ना हिमालय पर्वत का जो है हाँ, हाँ, अब जो लोअर हिमालय है हम उस बेल्ट में आते हैं अच्छा अच्छा और मिडिल में भी लोग रहते हैं अपर में भी रहते हैं अपर में भी रहते हैं जैसे लाहौल स्पीति चला गया और कुल्लू मनाली चले गए वो अपर हिमाचल में आते हैं वहां पर भी लोग रहते हैं लोग रहते हैं अच्छा अच्छा भले वो सर्दियों के बीच में कई बार फिर वो लोअर हिमाचल में आ जाते हैं अच्छा इतनी ठंड पड़ती है स्नोफॉल होता है तो अपने उपसुओं को लेकर के लोअर हिमाचल में आ जाते हैं और जब गर्मी आती है मार्च अप्रैल जब फिर अपने वहां ऊपर चले जाते हैं अच्छा अच्छा आना जाना लगा रहता है समय हांजी हाँ जी जीना तो है अपने हाथ मेरे प्यार ऐसे मुस्काते हुए जीना हमको देना मात मेरे प्यार आज को ना को ना पीते जाएगा सुख आएगा सुख जाएगा सुख आएगा आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए जल्दी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हिमाचल में नाइनटीन या 60 के बीच में किस तरह की बातें होती जैसे न्यूज वगैरह जो है या टीवी वगैरह का चलन कब से शुरू हुआ हाँ जी ये मुझे याद आ रहे है किस सन उन्नीस सौ साठ बासठ में जब कांगो का युद्ध हुआ था हा, हा, हा। और कांगो जो को भारतीय फौजें जो अफ्रीका में कांगो को आजाद कराने के लिए गई थी तो वहां से जो हमारे सर्विस मैन गए थे मिलिट्री मैन गए थे वो वहां से ट्रांजिस्टर लेकर के आए थे अच्छा, अच्छा अच्छा और जिन जिन के पास ऐसे ट्रांसिस्टर्स होते थे वो सुनाते थे अच्छा तो हम बड़े गौर से देखते थे भी इसमें क्या बोल रहा है कहाँ से बोल रहा है कहाँ से आवाज आ रही है आहा। रही? आहा। या फिर लोगों कोम्युनिटी रेडियो स्टार्ट किए तो सारे गाँव में कॉम्युनिटी को या पंचायत में एक या दो रेडियो सरकार देती थी तो उनसे फिर न्यूज कभी कभी सुन लेते थे बाकी वहाँ रेडियो का उसमें कोई ऐसा नहीं था और जब ये स्टार्ट हुए तो हमारे लिए तो चमत्कार की बात थी अच्छा फिर जब 65 का युद्ध हुआ हाँ। इंडो पाक युद्ध तो हम उस न्यूज सुनने के लिए फिर उन रेडियो के पास इकट्ठे हो जाते थे अच्छा अच्छा अच्छा भाई आज क्या न्यूज़ आ रही है हाँ वहाँ से हाँ। नहीं उसमें ऐसा और कोई चलन था ये सारा फिर मैं समझता हूँ कि अस्सी के बाद सारी ये सारी क्रांति आई फिर ये ट्रांजिस्ट वगैरह भी आए सारे और उसके बाद सारा टीवी आ गया फिर तब तो, तो ट्रांजिस्टर उड़ी गया अब तो रेडियो ट्रांजिस्टर वहां खत्म है नहीं। कोई नहीं सबके घरों में टीवी है टीवी कब आप पहली बार देखे थे अच्छा टीवी जो जिसमें आ, टीवी के ऊपर रामायण सीरियल चला था एक अब मुझे याद नहीं डायरेक्टर कौन थे उनका जिन्होंने चलाया था रामायण सीरियल उस रामायण सीरियल को देखने के लिए लोगों ने जो टीवी जो है धड़ाधड़ खरीदने शुरू किया अच्छा अच्छा और राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी या राजीव जो जिसमें राजीव गांधी प्रा, प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके दौरान की लगभग ये बात है जब भारत में फिर टीवी का जो खुली लाइसेंस मिल गया और अनेकों कंपनियां टीवी की जो मार्केट में आ गई और टीवी आ गई और लोगों ने उस रामायण सीरियल को देखने के लिए टीवी खरीदे तो उस हमने भी टीवी खरीदा अच्छा तो मुझे याद है हमारे गांव में सबसे पहले हमने ही टीवी लिया था और रामायण सीरियल को देखने के लिए सारे गांव के लोग ऐसे इकट्ठे <laughs> <था। laughs> अपना सारा धंधा के काम छोड़कर के हर संडे को हर संडे को वो सीरियल आता था पता नहीं नौ या दस या आठ या नौ के बीच में ऐसा आता था तो ऐसा उस समय का माहौल था और फिर उसके बाद महाभारत आया फिर उसको भी लोगों ने देखा आ, उसके बाद जब हम रामायण और महाभारत देख लिया तो फिर हमने ये सोचा कि अब देखने के लिए कुछ नहीं रहा जिसने रामायण देख लिया हाँ। महाभारत देख लिया अब क्या रहा क्या क्या पर अब उसके बाद पता लगा ये तो डे टू डे लाइफ बन गई है अब तो टी वी के बिना गुजारा ही नहीं है हर चीज़ टी वी के थ्रू हमें हर सूचना टी वी के थ्रू मिलती है हर इंटरटेनमेंट जो है टी के थ्रू मिल रहा है तो इतना बहुत रा दिन का अंतर जो है ये अस्सी और सोलह तीस पैंतीस साल के बीच में इतना ये, आज को है ये बदला हुआ हाँ जी अच्छा शुरुआत में आप जैसे ट्रांसिटर जो रेडियो आपके पास है आपने रेडियो को सुना तो आ, क्या सुना था आपने थोड़ा याद हो तो बताइए अच्छा कोई गीत अगर आप सुने हो या कोई न्यूज सुना हो तो क्या सुना था सबसे पहले आप रेडियो को देख हाँ, रेडियो को देखने सबसे पहले हमने सन उन्नीस में भी और सन उन्नीस में भी जब भारत और पाकिस्तान की बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी तो मेरी जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करती थी रेडियो में तो मैं वो न्यूज़ सुना करता था कि लड़ाई के समाचार मैदान से क्या क्या समाचार आ रहे हैं आज क्या क्या आगे बात हुई कैसे कैसे वो इंटरेस्ट होते उसको सुनने के लिए फिर हम रात तो, दस ग्यारह बजे तक भी बैठे रहते थे अच्छा बाकी हमारे अपने घर में रेडियो होता नहीं था और हम स्टूडेंट थे तो ज़्यादा इससे ज़्यादा फिर हम इंटरेस्ट नहीं थे पर वो इंटरेस्ट जरूर होती थी या फिर ऐसा करते थे लाइब्रेरी में जा कर के न्यूज़ पढ़ करके जो है नॉलेज जो है वो रखते थे अच्छा अच्छा आ, ये मैं अपनी व्यक्तिगत हाँ, कोशिश करता हाँ याद आया मुझे फिर हमने ट्रांजिस्टर ले लिया सेवेंटी 90, 72 या थ्री में तो बीबीसी लंदन सुना करते थे उससे अच्छा, हाँ। उस क्या आता था, था बीबीसी लंदन में हिंदी में जो आते थे ये हिंदी में जो वार्तालाप आती थी वो बहुत अच्छी लगती थी अच्छा, उनके बोलने का ढंग और उनकी प्रेजेंटेशन जो होती थी ना वो बहुत काबिल तारीफ होती थी अच्छा अच्छा किस तरीके से वो अपनी चीजों को जैसे जैसे शो करते थे हमें ऐसा महसूस होता था की जैसे जो कुछ सुना रहे हैं हमारी आंखों के सामने आ रहा है अच्छा अच्छा सही बात है अच्छा 1972 में जब आपने ट्रांसिस्टर लिया और बीबीसी को आप सुन रहे थे तो उस समय कुछ गीत जो फिल्मी गीत हाँ, वगैरह आते थे तो उस समय कौन से फिल्मी गीत आपको बहुत ज्यादा एक अच्छा बजे प्रोग्राम आता था सैनिक भाइयों के लिए जी जी फौजी भाइयों फौजी तो, भाइयों के आ, लिए उसको कभी कभी सुनते थे या फिर विविध वार्ती से आता था जी जी फिर एक प्रोग्राम कोई और भी आता था ऑल इंडिया रेडियो से उर्दू जो सर्विस होती है ऑल इंडिया रेडियो के उसको सुनते थे बस यही होते थे तीन चार चैनल उसमें ज्यादा नहीं होते थे या तो, फिर कभी लोकल समाचार सुन ले लोकल न्यूज भी स, कुछ आवर्स के लिए आते थे लेकिन जो गीत वगैरह आपको याद हो उस समय शुरुआत में आपने सुने हो उनके बारे में जो याद हो जो थोड़ा सा जैसे था वो दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा ए जिंदगी हमें तेरा एतवार ना रहा हाँ हाँ एक ऐसे गीत आते थे, थे। <laughs> a ah. कौन था तुम्हीं तो थी। सफर केव तुम्हें पलक पे मोतियों को तो तो वो तुम न थी तो pa ये गीत आपको क्या देता था मैसेज क्या देता था गीत अब उसमें हम बचपन था हम ये सोचते थी भी जैसे गीत गाते हैं इनके जीवन में ऐसी ही बातें होती हैं अब पता लगा फिर बाद में जाकर के ये सारी एक्टिंग होती है जी जी, जी। और बच्चों को बहकाते हैं और बच्चे जो है उससे भड़क जाते हैं <laughs> ये सच्चाई से दूर होती है जी जी, जी। आ, अगर इन रास्ते के ऊपर भले मनोरंजन तो ठीक है नहीं।, पर उस चाई नहीं होती है मनोरंजन को मनोरंजन के लेवल पर रखा जाए अगर उसको जीवन में धारण करने लग जाए तो फिर बैलेंस बिगड़ जाता है सही बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है की हमारे दोस्तों को इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफी अच्छा लग रहा होगा की हमारे जीवन में जैसे कि हम लोग मनोरंजन के रूप में किन चीज़ों को देखते हैं तो उसको सत्य के रूप में अगर ले लेते हैं तो जीवन में बड़ा विकट परिस्थिति आती है क्योंकि फिल्मी दुनिया में या सीरियल में आधा घंटा या तीन घंटे का जो फिल्म होता है उसमें सारी चीज़ें जो है एक ज़िंदगी होकर निकल जाती हैं लेकिन हमारे जीवन में तो सौ साल भी हमको जीने हैं तो वो और हम उनको चीज़ों को जो है जोड़ने में बड़ा मुश्किल हो जाता है तो हकीकत की ज़िंदगी कुछ और है उसे अच्छी तरह से समझने के लिए हमें अपने आप को एक समय देना होगा हमें बड़े बुज़ुर्गों का साथ लेना होगा तभी हम जीवन को सही ढंग से समझ पाएंगे बाकी इन चीज़ों को मनोरंजन के रूप में ही देखें तो अच्छा है उनसे कुछ लेने की या उनसे कुछ पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आ, इंस्टेंट वाली चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए घातक भी हो सकती हैं और हो सकता है अच्छी भी कोई सीख आपने अच्छी ली तो वो अच्छी भी हो सकती है लेकिन दुविधा ये है कि अच्छा और बुरा ये भी समझ हमारे बीच में कब आएगा जब हम किसी ऐसे अनुभवी व्यक्ति के पास इन चीज़ों को सुनेंगे या उनसे समझेंगे तो ये चीज़ें हमें समझ में आ सकती हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है सुखदेव रतन जी आपसे बातें करते हुए और चलिए आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपना करियर को कैसे बनाया क्योंकि हमारे युवा साथी भी आपको सुन रहे हैं काफ़ी लोग जो है रेडियो के माध्यम से करियर के लिए काफ़ी बातें सुन भी हैं कभी पूछते भी हैं तो बहुत सारे लोग जो है दसवीं बारहवीं करने के बाद आज ऐसा सिचुएशन है कि आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन उस ऑप्शन के बीच में वो स्टप हो जाते हैं रुक जाते हैं तो इस तो समय जैसे कि आपके पास ऑप्शन कम था फिर भी आपने कैसे मैं अपना अनुभव इस रूप में शेयर करना चाहता हूँ जी, जी जी कि मैंने मैट्रिक के बाद जो है फिर कॉलेज ज्वाइन किया बी की अब मैट्रिक करने के बाद जो है मुझे लोगों ने कहा कि अब आप क्या करोगे हाँ हाँ मैंने कहा मैं ग्यारहवीं में पढ़ूंगा उन्होंने कहा फिर कौन से सब्जेक्ट रखोगे हाँ, हाँ। मैं कहेगा सब्जेक्ट क्या है जैसे नाइन्थ में पढ़े दसवीं में पढ़े वैसे ग्यारहवीं में पढ़ेंगे हाँ। अब मुझे ये आर्ट्स एंड साइंस ये अलग अलग ब्रांचें होती हैं इनका हाँ। कोई इतना का ज्ञान ही नहीं था हाँ, हाँ। फिर किसी ने कहा कि आप जो है इनको टेक्निकल ट्रेनिंग करने के लिए भेज दो जैसे जेई वगैरह की होती थी हाँ उस ट्रेनिंग के लिए भेज दो पॉलिटेक्निक की अच्छा उस चीज़ के लिए भेज दो भे मेरे पेरेंट्स को कहा फिर मैंने कहा मैंने अभी ट्रेनिंग नहीं करनी है <laughs> मैंने तो <थो> पढ़ना है <laughs> जी जी फिर जब कॉलेज में जाने लग गए फिर वो चल रहे साइंस रखो या आर्ट्स रखो फिर मेडिकल तो रखो या नॉन मेडिकल रखो फिर ये दो दुविधा पैदा हो गई अब नॉन मेडिकल रखें तो कहते हैं इंजीनियर बनेंगे अभी इंजीनियर क्या क्या करते हैं ऐसा भी हमें गाइड करने वाला कोई नहीं अब मेडिकल रखें तो वो तो सारी उम्र फिर मरीजों से ही उलझे रहें <laughs> तो दोनों ये काम अच्छे नहीं अच्छे नहीं कुछ मन में जच नहीं रहे थे। अच्चे, अच्चे। फिर चलो फिर वो वैसी नौबत नहीं आई ना इंजीनियरिंग कॉलेज में तो नहीं गए मेडिकल मैंने रखा था मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुई फिर हमने बीएससी की बीएससी करने के बाद आया अब नौकरी क्या करें एमएससी तो उसमें होती नहीं थी सेलेक्टेड लड़कों को जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती थी पंद्रह या बीस सीटें होती ओ, थी सिंपली पूरी यूनिवर्सिटी में तो उसमें फिर कहाँ नंबर पढ़ना था ना इतने फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं होते थे ऐसा हम सोचते थे स्टेट्स के बाहर भी जाएं क्योंकि यूनिवर्सिटी होती नहीं थी कॉलेज होते नहीं तो पढ़ना कहाँ हाँ हाँ तो अब आई नौकरी की बात अब नौकरी क्या करें जी फिर पोस्टल डिपार्टमेंट में एडवर्टाइजमेंट निकली और उसमें कहा कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट पोस्टल असिस्टेंट के लिए चाहिए उसके लिए अप्लाई करो भे अच्छा आ, ये जो नौकरी निकली है ये कैसे आपको मालूम पड़ा वो न्यूज़पेपर में आया ना कुछ साथियों मेरे जो सीनियर साथी थे आहा, आहा, वो मुझे पता लग गया भी वो पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टल असिस्टेंट लग गया बेटा तो एक तो वहाँ से प्रेरणा मिल गई और दूसरे फिर वो अप्लाई कर दिया मैंने तीसरा उसमें है उसके बाद जो है उसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होते थे उसमें जिसके मेरिट में नंबर अच्छे होते थे वो सिलेक्ट होते थे हमारे तो नंबर अच्छे थे हमारी सिलेक्शन हो गई और हमें बड़ी खुशी हुई कि हम जो है बिना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एक बार नाम दर्ज कराया था बिना टेस्ट के बिना इंटरव्यू के बिना अप्रोच के पोस्टल डिपार्टमेंट में हमारी पोस्टिंग हुई अच्छा। तो हमने हमने उसको फकर समझा कि ना ना ना कोई कोई टेस्ट दिया ना कोई दिया इंटरव्यू किसी की अप्रोच और डिपार्टमेंट भी वो लिया जिसका ऑल इंडिया केडर है सही आहा। आहा। तो उस हिसाब से हम चले गए फिर किसी ने हमें कहा कि आप जो है पोस्टल डिपार्टमेंट्स के बजाय बैंक में जाओ फिर दूसरों ने कहा बैंक में मत जाना वो लालों के बैंक होते हैं <laughs> उनको पेंशन नहीं मिलती है पोस्टल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और क्या अच्छा फिर हम पोस्टल डिपार्टमेंट में आ गए तो पहली बार अप्लाई किया था एक बार ही बार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में गए थे और हम सिलेक्ट हो गए जब सेलेक्ट हुए तो देखा मैं ही नहीं मेरे और भी दस पंद्रह साथ उसमें अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर हम सारे जो ट्रेन के लिए चले गए खुशी-खुशी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया जब फिर नौकरी का पता लगा तो लगा पता भी नौकरी तो नौकरी होती है हाँ जो बुढ़ बुजुर्ग कहते थे ना नौकरी बाप की भी होती बुरी होती है तो फिर नौकरी तो नौकरी है पर अब तो जीवन यापन के लिए करनी पड़ती है सुखदेव रतन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने अपना करियर बनाया यानी नौकरी आपको कैसे मिली और आपने किया क्या सोचा था और किस तरह से आपका कॉलेज लाइफ में जो विचार थे वो आपने सुनाया है तो चलिए अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का और मैं चाहूँगा कि ब्रेक में आप किस टाइप के गाने पसंद करते हैं वो गाने थोड़े से बताइए एक दो गीत आप बता दीजिए हम उस टाइप के गीत आपको सुनाना चाहेंगे मुझे एक गीत बहुत अच्छा लगता था जी कि तुम्हें पाके जहां पा लिया जमी तो जमी आसमां पा लिया क्या बात है हाँ। चलिए सुनते हैं हाँ। इस गीत को आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो नाइनटी पॉइंट 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो जब से तुम्हें पा मेहरबान पालिया है तुम्हें पाके हम यहाँ पालिया है तुम्हें पाके हम छड़े गे हम अब वहां पालिया है तुम्हें पाते हूँ मैं यहाँ पालिया नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और सुखदेव रतन जी ने बहुत ही प्यारा सा गीत को याद दिलाया और आप सभी ने सुना बहुत ही प्यारा सा गीत था बहुत ही अच्छा मैसेज था कि तुम्हें पाके हमने जमीं तो जमीं क्या आसमा पा लिया यानी परमात्मा को पाने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरह से सुकून का जो जीवन है उसका पूरा आसमान पा लेते हैं लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी हमको अपने लेवल पर जो विचारों की जो चेतना है उसको जगाना पड़ता है है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुखदेव जी आपसे बातें करते हुए अब मैं जानना चाहूंगा कि जीवन बड़ा जो है कहते हैं धूप और की तरह चलता रहता है हर टाइम कुछ ना कुछ रंग बदलती दुनिया इसको कहते हैं तो आपके जीवन में जो बदलाव है या संघर्ष है वो कौन से समय पे बहुत ज्यादा संघर्ष को आपने सहन किया उस समय के बारे में बताइए मैं आपके साथ ही अनुभव करना चाहता हूँ जी जी कि जब मेरी नौकरी लग गई शादी हो गई बच्चे हो गए फिर मेरे मन में एक खाली खालीपन आ गया अच्छा अब जीवन का उद्देश्य क्या रहा हाँ हाँ हाँ जब हम पढ़ते थे तो सोचते थे पढ़ेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब जी, जी जी तो नवाब बन गया जैसे किस्मत में था सही बात है अब स, अच्छा उसके बाद सोचते थे भी शादी करेंगे शादी भी हो गई शादी के बाद जो है बच्चे, बच्चे भी पैदा हो गए अब क्या उद्देश्य रहा जी जी जी कमाओ तो और खाओ ऐसे सारे जीवन क्या जितते रहना है फिर मेरा जो है अध्यात्मिकता की ओर जो हुआ अच्छा भी बड़े बड़े लोग बनते हैं कोई भी हो जब हम जाते हैं जीवन में और चाहे कितना भी बड़ा इस्लौकिक दुनिया में हो आखिर धर्मराज के पास तो उसको जाना ही पड़ता है तो वहां ये तो ये नहीं पूछेगा कि आप क्या थे वहाँ लौकिक जीवन में आपने क्या काम काम किया या आप कितने पढ़े हैं तो वहाँ क्या जाता है किस आधार पर वहां नीच या छोटा, बड़ा, अच्छा अध्यात्मिकता तो अच्छा, में, में मेरा फिर सबसे पहले जो एक्सपीरियंस हुआ जब हम पोस्टल ट्रेनिंग कॉलेज सहारनपुर में ट्रेनिंग करते थे तो हमारे एक इंस्ट्रक्टर जी थे भक्त कृष्ण जी अच्छा तो वो मुझे बहुत बड़े अजीब मुझे क्या सारी क्लास को बहुत बड़े अजीब आदमी लगते थे वो अच्छा वो कहते थे जब भी आप क्लास से बाहर जाते हैं तो आदत होती है बच्चों की कि मैं बाहर जाऊं साफ़ करने के लिए जाना है पानी पीने करने के लिए जाना है कहता है जब अपने घर में जाते हैं आप तो क्या अपने पिता से इजाजत ले के बाहर जाते हैं हु. अच्छा अंदर आना तो मे आई कमिन सर कहते हैं कहता ये भी बात नहीं है तो आप ऐसा किया करो जब भी ब्रेक होता है सारे उठ करके चले जाया करो चुपचाप और पानी पिया यूरल वगैरह जो गए और चुपचाप अंदर आ गए कोई इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है नंबर एक नंबर दो उसने स्लोगन लगा रखा था अपने वहां बोर्ड पर याद रखो कि एक दिन जाना है एक दिन घर जाना है ओहो। और हम ये सोचते थे भी एक दिन घर जाना है तो अच्छा है ट्रेनिंग करके जल्दी जल्दी घर चले जाएंगे फिर लिखा स्वचिंतन पर चिंतन पतन की जड़ है और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है ये हमें उसमें समझ नहीं आता था ये स्वचिंतन और पर क्या था पर हम ये खुश होते थे कि ये घर जाना है फिर जब भी लड़के कोई शरार्थ करते थे तो कहता है ड्रामा है ना ड्रामा ड्रामा में सभी प्रकार के पार्ट पार, एक्टर चाहिए सभी प्रकार के पार्ट जो है चाहिए तब ड्रामा कंप्लीट होता वो गुस्से नहीं होता था वो हंसता था हमें हैरान होती थी ये कैसा टीचर है ये गुस्से नहीं होता है ये उल्टा कहता है कि ड्रामा में सभी प्रकार के लोग चाहिए और जब हम फिर अपने फील्ड में चले गए पोस्ट ऑफिस में चले गए तो लगभग साल छह महीने तक जो है उसकी याद आती रही जो स्नेह और प्यार उसने दिया वो हमें याद आता रहा ये हमें प्रभाव पड़ा उसके जीवन से फिर हमारा आध्यात्मिकता की ओर बड़ी बड़ी हुआ।, हुआ, फिर हमने सोचा कि जीवन में जो है क्या करना चाहिए हाँ। हाँ। फिर तब जाकर के थोड़ा थोड़ा हमने आध्यात्मिकता की ओर भी कदम रखा और अध्यात्मिकता का और जीवन का जो वास्तविकता है इन दोनों का तालमेल रख करके जीवन में आगे बढ़े इस बीच में आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा हाँ अच्छा बच्चे तो मेरे फिर जब मैंने इस अध्यात्म को तो रखा एक लड़का और एक लड़की हो गए थे और अब बच्चों को पढ़ाई का है तो फिर मैं जहाँ सर्विस की बच्चों को वहाँ रखा जो गवर्नमेंट के स्कूल थे उनको पढ़ाया और वेल एजुकेशन उनको दी और लड़के ने मेरे ने एमई e. कर रखी है आरईसी ई श्रीनगर और आर कुरुक्षेत्रा से उसने बी बी की है चंडीगढ़ से जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से एम कर रखी है अच्छा। लड़की ने जो है एमएड एम एस सी हम्म सी एम अभी वो पोस्टेड है दोनों ही उसमें जो है लड़की जो है वो हाउसवाइफ के रूप में काम कर रही है लड़का जो है वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पढ़ाता उसमें जॉब करता, करता रहा हाँ जी और उनके भी बच्चे होंगे अब आगे लड़की की तो मैरिज कर दी है लड़का उसको अपने जीवन को अपने ढंग से वो जी रहा है अच्छा, अच्छा, अच्छा। <laughs> लड़की के बच्चे है? लड़की के बच्चे हैं हैं कितने बच्चे है इनको? एक लड़का है एक लड़की है एक लड़का है लड़की उनके? बड़ी है एक लड़का है छोटा अच्छा है। उनके साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा है कब आते हैं वो हाँ, लोग हाँ, हाँ, वो जब छुट्टियां होती हैं स्कूल में तो ननिहाल में जरूर आते हैं तो आपके साथ का उनका जो संबंध है थोड़ा सा बताइए उनके साथ आप कैसे घुल मिल जाते हैं कुछ सुनाने के लिए बोलते हैं तो क्या सुनाते हैं उनको आप अच्छा अब बच्चों को ऐसा है जो जॉब करते हैं बाहर जी जी अपने घर में तो रहते नहीं आ, अब जॉब के लिए लोगों को घर से बाहर जाना ही पड़ता है आ, आ, तो जहाँ हमारे ज्वाइन जी जाते हैं वहाँ बेटी को भी जाना पड़ता है बेटी स्कूल में टीचर थी प्राइवेट स्कूल में फिर जब बच्चों के पालने की बारी आई तो उसने नौकरी छोड़ दी और हमने भी कहा कि पैसा कमाना ये कुछ नहीं है लड़की के लिए जो है घर में बच्चों को पालना उनको प्रॉपर उनका पालन पोषण करना वो बहुत जरूरी है तो जब भी स्कूल में छुट्टियां होती हैं तभी उनका फिर न, हमारे घर में आना होता है तो छुट्टियों में वो आधा दिन अपने दादा दादी के पास रहते हैं आधा आधा समय समय और जो नाना नानी के पास रहते हैं अच्छा <laughs> उनका बना होता है। और बीच बीच में इस तरीके से उनके साथ जो है बैलेंस बना के रखा है जब आप पोते के साथ मिलते हैं या पोते के साथ मिलते हैं हां दोता दोता पोता होता है लड़के के बेटा हो अच्छा, लड़के की मैरिज नहीं, नहीं लड़के की मैरिज नहीं हुई है हाँ, <laughs> लड़की की मैरिज है हाँ, हाँ, तो उनसे जब आप मिलते हैं तो आ, किस तरह की बातें वो आपसे करते हैं आप बच्चों के साथ तो बच्चे बनके रहना पड़ता है <laughs> <laughs> और वो भी हमारे साथ मिक्सअप होते हैं हाँ, इंजॉय करते हैं पूरा फिर छुट्टियों में आकर के ये स्कूल का काम बिल्कुल नहीं करते किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ते फिर कहते हैं हमने तो खूब धमाल की <laughs> दो तीजें हमारी बड़ी है वो कहती हमने तो खूब धमाल की नाना की किताबें भी उठाई कापियां भी उठाई और उनके ऊपर जो है उल्टे चित्र भी बनाए <laughs> फिर खाओ पियो मौज करो नाना नानी के घर में ऐसे करके जाते हैं फिर वो जब चले जाते हैं तो कहते हैं आपको हमारी बुरी नहीं लगेगी हम कहते नहीं हमें कोई बुरी नहीं लगेगी आप जाओ फिर अब वीडियो में जो है जो नया लेटेस्ट चले हुए हैं तो वहां से वो वीडियो बना करके ऐप्स में हाँ, वो डाल करके बेचते, बेचते, हाँ, रहते, हैं। बेचते हैं। रहते हैं अच्छा, अच्छा हाँ, इस तरीके से वाँ? लिंक जुड़ा रहता है हाँ, बाकी हाँ। फ़ोन पर तो हर रोज बातें होती ही हैं अच्छा अच्छा तो उनको याद करते हुए उनके लिए कौन सा गीत आप डेडिकेट करना चाहेंगे दोनों बच्चे के लिए दोनों के लिए आप कौन से गीत उनको सुनाना चाहेंगे ये बड़ा मुश्किल सवाल है <laughs> आपको कहे कि आप उन दोनों छोटे बच्चियों के लिए आप एक नाना के रूप में उनको कोई गीत सुनाओ तो कौन सा गीत सुनाएंगे आप ए ना कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं बल्कि ये क... ए ना कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं मेरा खुदा मुश्किलों से बड़ा है आ, ये इस तरीके के जो गीत है <laughs> वो, वो आपको अच्छा, वो अच्छा है, लगता और है वो उनको डेडिकेट करना हाँ जी हाँ जी वो भी गाते हैं इस चीज़ को पर मैं उनके जरा शब्दों में नहीं सुना सकता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 दो मेरा खुदा बड़ा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 नमस्कार आप सन्डे डिमत वन नाइन्टी पॉइंट चलिए सुखदेव जी ने बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी को सुनाया है और अपने उन दोनों छोटी बच्चियों के लिए उन्होंने डेडिकेट किया बहुत ही प्यारा सा मैसेज था इसमें हम जब भी मुश्किलें आती हैं तो मुश्किलों को देखकर हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा पहाड़ हमारे बीच में आया है लेकिन हम अगर खुदा को याद करें तो सब मुश्किलें छोटी हो जाती हैं और खुदा के सामने हर मुश्किल जो है छोटा है खुदा सबसे बड़ा है और वो हम सबका मददगार है बहुत ही प्यारा सा मैसेज था इस गीत में चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि सुखदेव जी मैं एक आखिरी बात पूछना चाहूँगा कि जीवन के हर मोड़ पर कहीं ना कहीं बदलाव आते रहते हैं जैसे कि आपने अपने पोस्टल जीवन में भी शुरुआत में ही काफी जो है बदलाव देखा कि जो टेलीग्राफ सिस्टम था वो पूरी तरह से बंद हो गया लेकिन कोई चीज बंद हो जाते हैं तो उसके बदले में कुछ नई चीज़ें जरूर आती हैं जी जी तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ चीजें हमसे नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए उस समय हमें समय के अनुसार चलना चाहिए जी जी जो बीत गई वो बात गई <laughs> आगे के लिए उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए पीछे ना नजर रखनी चाहिए अगर पीछे को नजर देंगे तो उदासी आती है जी दुख प्राप्त होता है निराशा होती है अगर आगे के लिए नजर रखें तो समय के अनुसार जो है चलते चलो समय जहां ले जा रहा है जैसे ले जा रहा है उसमें ईमानदारी से और मेहनत से उस रास्ते पर आगे बढ़ते चलो तो सफलता जो है स्वतः हमारे चरण चूमेंगी और हमें उससे मानसिक संतोष होगा संतुष्ट जीवन में अगर हम हवा के विपरीत समय के विपरीत चलते हैं तो जीवन में फिर दुख आता है हाँ। ये उद्देश्य नेक हो और पुरुषार्थ या परमात्मा को साथ रखते हुए आगे बढ़ते चलो ये मैंने जीवन में सीखा है कि उसके उल्टा नहीं चलना अगर उल्टा चलेंगे तो टकराव होगा सही बात है हाँ। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं कहूंगा जाते जाते राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर में जितने भी लोग हैं वो आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज जरूर दें उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस प्रोग्राम के सुन रहे हैं वही उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए वो खुशी का जो सागर है उसका साथ कभी ना छोड़ें और ईमानदारी से सच्चाई और ईमानदारी की जो है जीत हमेशा होती है नहीं, नहीं। जो हम मेहनत करते हैं वो कभी भी बर्बाद नहीं होती है नहीं। मेहनत का फल अवश्य मिलता है और जीत सच्चाई की ही होती है तो जीवन के रास्ते पर जो है उसको ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ जो है जूझते चलो और आगे बढ़ते चलो आपका जीवन स्वतः ही खुशहाल हो बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और आपने कहा कि जो खुशी का सागर है उसको सदा साथ रखें और अपना जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें बीत गए उन बातों को कभी आ, सोचे नहीं उसके बारे में कभी आ, कुछ प्रश्न ना करें आगे देखते जाइए और वर्तमान समय को जो है अच्छा बनाने का प्रयास करते रहे अच्छे लोगों से मिलते रहें अच्छी बातें सीखें और आगे बढ़ें ये आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा और आपके साथ हमने जो बातें आपने शेयर किया आपने जीवन के अनुभव अनुभव हमारे साथ सजा किया और बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनते सुनते हमें बहुत खुशी हो रही थी और मैं आशा करता हूँ कि हमारे रेडियो मधुबन के सभी सुनने वालों को भी उतनी ही खुशी मिली होगी जितनी खुशी मुझे मिली है और मैं चाहूँगा ये खुशी आप बरकर रखें जब भी ऐसा मौका आए कि कहीं मुश्किल आपको लग रहा है तो आज जो बातें आपने सुनी है अभी जो बातें आपने सुनी है उनमें से कुछ एक बातों को जरूर याद कर लीजिए तो मुझे आशा है कि आपकी जो दुख है या जो मुश्किल है वो आसान हो सकता है इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और सुखदेव रतन जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार अगले एपिसोड में फिर आपकी मुलाकात होगी तब तक खुश रहिए मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो